महाभारत सभा पर्व सभापर्व एकोनचत्वशोध्याय सहदेव की राजाओं को चुनौती तथा क्षुब्ध हुए शिष्पाल आदि नरेशों का युद्ध के लिए उद्यत होना वे सम्पावाच एवं मुक्त तो भीस्मो भीराम महाबल व्याजहारोत्तर त्र सहदोथवधवज वैश्व जी कहते हैं जन्मे जय ऐसा कहकर महाबली भीष्म चुप हो गए तत्पश्चात माधुरी कुमार सहदेव ने शिष्यपाल की बातों का मुँह उत्तर देते हुए यह सार्थक बात कही केशवम केसे हंतामेय पराक्रमम उद्यमान मया जो वह कृष्णम न सहते नृपा सर्व बलिना मूर्धमेदीत पदम एवं मुक्त मैया सगुतर प्रब्रवीतु स स ही मैं बध्यो भविष्य न संशय राजऊँ कैसी दैत्य का वध करने वाले अनंत पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण मेरे द्वारा जो पूजा की गई है उसे आप लोगों में से जो सहन न कर सके उन सब बलवानों के मस्तक पर मैंने यह पैर रख दिया मैंने खूब सोच समझकर यह बात कही है जो इसका उत्तर देना चाहे वह सामने आ जाए मेरे द्वारा वह वध के योग्य होगा इसमें संशय नहीं है मतिमंत आचार्यम पितरम गुरु अर्चम अर्चितम अर्घारह अनुजानंत ते नृपा जो बुद्धिमान राजा हो वे मेरे द्वारा की हुई आचार, पिता गुरु पूजनीय तथा अर्घ्य निवेदन के सर्वथा योग्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा का हृदय से अनुमोदन करें। ततो न ब्याज हारे शाम ब्याजहार कश्चि मानिनाम सता बलिम राध्ये वही दर्शिते पदे सहदेव ने महामानी और बलवान राजाओं के बीच खड़े होकर अपना पैर दिखाया था तो भी जो बुद्धिमान एवं श्रेष्ठ नरे थे उनमें से कोई कुछ न बोला ततो सहदेवस्य तथो अपृष्टि उस समय सहदेव के मस्तक पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और अदृश्य रूप से खड़े हुए देवताओं ने साधु साधु कर, कर उनके सी साहस की प्रशंसा की आ विद्य दृष्ण भविष्यभुत निर्मोक्ता सर्वस निर्मुक्ता नारदर्वोकवी उवाचाखिलूताे स्पष्टतर वच तदनंतर कभी पराजित न होने वाले भगवान श्री कृष्ण की महिमा के ज्ञाता भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की बातें जानने वाले बताने वाले सब लोगों के सभी संशयों का निवारण करने वाले तथा संपूर्ण लोकों से परिचित देवर्षि नारद समस्त उपस्थित प्राणियों के बीच स्पष्ट शब्दों में बोले कृष्णम कमलपत्राक्षमार्यं ना जीवन मृतास्तया न संभाष्या करा जो मानव कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे वे जीते जी ही तुल्य समझे जाएंगे ऐसे लोगों से कभी बातचीत नहीं करनी चाहिए वै सम्पाच पूर्ण ब्रह्म छत्र समाप्त कर्म जी कहते हैं जन्मेजय वहां आए हुए ब्राह्मणों और क्षत्रियो में विशिष्ट व्यक्तियों को पहचानने वाले नरदेव सहदेव ने क्रमशः पूज्य व्यक्तियों की पूजा करके वह अर्घ्य निवेदन का कार्य पूरा कर दिया तस्र्चित कृष्णे सुनीत शत्रुकर्षण अतिताम्री क्षण को पाद उवाच मनुजाधिपान इस प्रकार श्री कृष्ण का पूजन संपन्न हो जाने पर शत्रु विजयी शिषपाल ने क्रोध से अत्यंत लाल आँखें करके समस्त राजाओं से कहा सेनापति हम स्थित सेनापतिर्जोह मनध्व किं तुषात युधिष्ठां समेतान् विष्णु पाधवान् भूमिपालों मैं सबका सेनापति बनकर खड़ा हूँ अब तुम लोग किस चिंता में पड़े हो आओ हम सब लोग युद्ध के लिए सुसज्जित हो पांडवों और यादवों की समृद्ध सेना का सामना करने के लिए डर जाएं। जाए इत सर्वान् समुसाह यज्ञोपघाता सो मंत्री तत्रा हुता गता सर्व सुनिता प्रमुखा गण सम्यंत संक्रुद्धा विवर्ण बधनास्तथा इस प्रकार उन सब राजाओं को युद्ध के लिए उत्साहित करके चेतराज ने युधिषिर के यज्ञ में विघ्न डालने के उद्देश्य से राजाओं से सलाह की शिष्पाल के इस प्रकार बुलाने पर उसके सेनापतित्व में सुनीत आदि कुछ प्रमुख नरेशगण चले आए वे सब के सब अत्यंत क्रोध से भर रहे थे एवं उनके मुख की कांति बदली हुई दिखाई देती थी युधिष्ठिराभिषेकम च वासुदेव से चारणम न स तथा कार्यम एवं सर्वे तदा ब्रुवन उन सब ने यह कहा कि के अभिषेक और श्री कृष्ण की पूजा का कार्य सफल न हो वैसा प्रयत्न करना चाहिए क्रोध मूर्खिता राजानवेदाधात्म निश्चयात्म इस निर्णय एवं निष्कर्ष पर पहुंचकर वे सभी नरेश क्रोध से मोहित हो गए सहदेव की बातों से अपमान का अनुभव करके अपने शक्ति के प्रबलता का विश्वास करके राजुक्त बातें कही थी तेषा भे वुरा भू आमिथा अप्रकृष्टान सिंहा नामगर्जताम नाम अपने सगे संबंधियों के मना करने पर भी उनका क्रोध थे तमतमाता हुआ शरीर उन सिंहों के समान सुशोभित हुआ जो मांस से वंचित कर दिए जाने के कारण दहाड़ रहे हों तम बलोघ राजसागर राजसागर अक्षय समयम कृष्ण युद्धा तथा राजाओं का वह अक्षय समुद्र की भांति उमड़ रहा था उसका कहीं अंत नहीं दिखाई देता था सेनाएं ही उसकी अपार जलराशि थी उसे इस प्रकार शपथ करते देख भगवान श्री कृष्ण ने यह समझ लिया कि अब अब ये नरेश युद्ध के लिए तैयार हैं इति श्री महाभारते सभा परवड़ी अर्घाभिहरन परवड़ी राजमंत्रणे एकोन चतरिंशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अर्घाभिहरण पर्व में राजाओं की मंत्रणा विषयक उनतालीसवां अध्याय पूरा हुआ